संक्षिप्त महाभारत भीष्म पर्व युद्ध का आरंभ दोनों पक्षों के वीरों का परस्पर भिड़ना राजा धित्राष्ट्र ने कहा संजय इस प्रकार जब मेरे पुत्र और पांडवों की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई तो उन दोनों में से पहले किसने प्रहार किया संजय ने कहा राजन तब भाइयों के सहित आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म जी को आगे रखकर सेना सहित बढ़ा इसी प्रकार भीमसेन के नेतृत्व में सब पांडव लोग भी भीष्म से युद्ध करने के लिए प्रसन्नता से आगे आए इस प्रकार दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा पांडवों ने हमारी सेना पर आक्रमण किया और हमने उन पर धावा बोल दिया दोनों ओर से ऐसा भीषण शब्द हो रहा था कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे उस समय महाबाहु भीमसेन तो सांड की तरह गरज रहे थे उनकी दहाड़ से आपकी सेना का हृदय हिल उठा तथा सिंह की दहाड़ सुनकर जैसे दूसरे जंगली जानवरों का मल मलमूत्र निकल जाता है उसी प्रकार आपकी सेना के हाथी घोड़े आदि वाहन भी मल मलमूत्र त्यागने लगे भीमसेन विकट रूप धारण करके आगे बढ़ने लगे यह देखकर आपके पुत्रों ने उन्हें बाणों से इस प्रकार ढक दिया जैसे मेघ सूर्य को छिपा लेते हैं इस समय दुर्योधन दुर्मुख दुस्सहसल, सल दुस्साहन दुर्मर्शन चित्रसेन विकर्ण पुरमित्र जय भोज और सोमदत्त का पुत्र भूरे ये सभी बड़े बड़े धनुष चढ़ाकर विषधर सर्पों के समान बाढ़ छोड़ रहे थे दूसरी ओर से द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु नकुल सहदेव और धृष्टद अपने बाणों से आपके पुत्रों को पीड़ित करते हुए बढ़ रहे थे इस प्रकार प्रत्यंसाओं की भीषण टंकार के साथ यह पहला संग्राम हुआ इसमें दोनों पक्षों के वीरों में से किसी ने पीछे पैर नहीं रखा इसके बाद शांतनु नंदन भीष्म अपना के समान भीषण धनुष लेकर अर्जुन के ऊपर झपटे और परम तेजस्वी अर्जुन भी अपना जगत विख्यात गांधी धनुष चढ़ाकर भीष्म पर टूट पड़े वे दोनों कुरवीर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे भीष्म ने अर्जुन को बिंध डाला फिर भी वे तस् से मस्त न हुए इसी प्रकार अर्जुन भीष्म जी को संग्राम से विचलित नहीं कर सके इसी समय सार्तिकी ने कृतवर्मा पर आक्रमण किया उनका भी बड़ा भीषण और रोमांचकारी युद्ध होने लगा महान धनुर्धर गौसलराज बृहदबल से अभिमन्यु भिड़ा हुआ था उसने अभिमन्यु के रथ की ध्वजा को काट दिया और सारथी को भी मार डाला इससे अभिमन्यु को बड़ा क्रोध हुआ उसने नौ बाढ़ छोड़कर बृहद बल को बांध दिया तथा दो तीखे बाढ़ छोड़कर एक से उसकी ध्वजा काट दी और दूसरे से सारथी और चक्र रक्षक को मार गिराया भीमसेन का आपके पुत्र दुर्योधन से संग्राम हो रहा था ये दोनों महाबली योद्धा रणांगण में एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे उन चित्रयोधी वीरों को देखकर सभी को बड़ा विस्मय होता था इसी समय दुशासन महाबली नकुल से भिड़ गया और दुर्मुख सहदेव पर चढ़ाया और बाणों की वर्षा करके उसे व्यतीत करने लगा तब सहदेव ने एक बहुत ही तीखा बाण छोड़कर उसके सारथी को मार डाला फिर वे दोनों भीर आपस में बदला लेने के विचार से एक दूसरे को भयंकर बाणों से पीड़ित करने लगे स्वयं महाराज युधिष्ठ सल्य के सामने आए मद्राज सल्य ने उनके धनुष के दो टुकड़े कर दिए धर्मराज ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर मद्रराज को बाणों से आच्छादित कर दिया धृष्ट्रुम द्रोणाचार्य के सामने आया द्रोणाचार्य ने कुपित होकर उसके धनुष के तीन टुकड़े कर दिए और फिर एक काल दंड के समान बड़ा भीषण बाण मारा जो उसके शरीर में घुस गया तब ने दूसरा धनुष लेकर बाण छोड़े और द्रोणाचार्य जी को बीध दिया इस प्रकार वे दोनों वीर क्रोध में भरकर बड़ा तुम्ल युद्ध करने लगे शंख ने बड़े वेग से सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा पर धावा किया और खड़ा रह खड़ा रह ऐसा कर, कर उसे ललकारा फिर उसने उसकी दाहिनी भुजा काट डाली तब भूरिश्रमा ने गले और कंधे के बीच की हड्डी पर प्रहार किया इस प्रकार उस वीरों का बड़ा भीषण युद्ध होने लगा राजा बाल्हिक को संग्राम में देखकर कर केतु सामने आया और सिंह के समान गरज कर उन पर बाढ़ बरसाने लगा उसने नौ बाढ़ छोड़कर राजा बाल्हिक को बीध दिया फिर वे दोनों वीर क्रोध में भरकर गर्जना करते हुए एक दूसरे से लड़ने लगे राक्षसराज अलंबुस के पास क्रोरकर्मा घटोत् भिड़ गया घटोत्कट ने नब्बे बाढ़ मारकर अलंबुस को छेद डाला तथा अलंबुस ने भी भीम सुवन घटोत्कत को झुकी नोक वाले बाणों से छलनी छलनी कर दिया महाबली शिखंडी ने द्रोणपुत्र अश्वस्थामा पर आक्रमण किया तब अश्वस्थामा ने तीखे तीरों से बीध शिखंडी को अधीर कर दिया फिर शिखंडी ने भी एक अत्यंत तीखे बाण से द्रोणपुत्र पर चोट की इस प्रकार वे संग्राम भूमि एक दूसरे पर तरह तरह के बाणों से प्रहार करने लगे सेना नायक विराट महावीर भगदत्त से भिड़ गए और उनका घोर युद्ध होने लगा मेघ जिस प्रकार पर्वत पर जल बरसाता है उसी प्रकार विराट ने भगदत्त पर बाणों की वर्षा की और मेघ जैसे सूर्य को ढक लेता है वैसे ही भगदत्त ने राजा विराट को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया आचार्य कृप ने कैकय राजत्र पर धावा किया और अपने बाणों से उसे बिल्कुल ढक दिया इसी प्रकार के के राज ने कृपाचार्य को बाणों से विलीन कर दिया उन दोनों ने एक दूसरे के घोड़ों को मारकर धनुष काट डाले इस प्रकार रथहीन होकर वे खट्ग युद्ध करने के लिए आमने सामने आ गए उस समय उनका बड़ा ही भीषण और कठोर युद्ध हुआ राजा द्रुपद ने जयद्रथ पर आक्रमण किया जयद्रथ ने तीन बाढ़ छोड़कर द्रुपद को घायल कर दिया और द्रुपद ने जयद्रथ को बाणों से बींध दिया आपके पुत्र विकर्ण ने सुत सोम पर धावा किया दोनों में युद्ध ठंड गया उन दोनों ने एक दूसरे को बाणों से बींध दिया परंतु उनमें से किसी ने भी पीछे पैर नहीं रखा महारथी चेकितान सुशर्मा पर चढ़ आया किंतु सुशर्मा ने भीषण बाण वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया तब ने भी गुस्से में भरकर अपने बाणों से सुशर्मा को आच्छादित कर दिया शकुनी ने परम पराक्रमी प्रतिविंध पर आक्रमण किया किंतु युधिष्ठिर कुमार प्रतिविंध ने अपने पैने बाणों से उसे छिन्न भिन्न कर दिया सहदेव के पुत्र सत्कर्मा ने काम्बोज महारथी सुदक्षिण पर हवा किया सुदक्षिण ने उसे अपने बाणों से बिंध दिया फिर भी वह युद्ध से डिगा नहीं फिर वह क्रोध में भरकर अनेकों बाणों से सुदक्षिण को विदीर्ण सा करता हुआ घोर युद्ध करने लगा अर्जुन का पुत्र इरावान श्रुतायु के सामने आया और उसके घोड़ों को मार डाला इस पर श्रुतायु ने कुपित होकर अपने गदा से इरावान के घोड़ों को नष्ट कर दिया फिर उन दोनों का घोर युद्ध होने लगा महारथी कुंत से अवंतिराज बिंद और अनुविंद का संघर्ष हुआ वे अपने अपने विशाल वाहनियों के सहित संग्राम करने लगे अनुविंद ने कुंतीभोज पर गदा चलाई और कुंतीभोज ने तुरंत ही उसे अपने बाणों से ढक दिया कुंतीभोज के पुत्र ने बाण बरसाकर कर विन्द को व्यसित कर दिया और विन्द ने उसे अपने बाणों से विदीर्ण कर दिया इस प्रकार उनमें बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा चेकर देश के पांच सहोदर राजपुत्र गंधार देश के पांच राजकुमारों से युद्ध करने लगे साथ ही उन दोनों देशों की सेनाएं भी भिड़ गई आपका पुत्र वीरबाहू राजा विराट के पुत्र उत्तर से लड़ने लगा और उसे अपने पहने बाणों से बिंध दिया इसी प्रकार उत्तर ने भी तीखे तीखे तीन तीर छोड़कर उस वीर को व्यसित कर दिया चेदराज ने उलूक पर धाबा किया और बाणों की वर्षा करके उसे पीड़ित करने लगा तथा उलुक ने भी उसे तीखे तीखे बाणों से आरंभ किया। इस प्रकार एक दूसरे को को करते हुए उनका बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। उस ऐसे उन्मत्त हो रहे थे कि कोई किसी को पहचान नहीं पाता था हाथी हाथी के साथ रथी रथी के साथ घुड़सवार घुड़सवार के साथ और पैदल पैदल के साथ भिड़े हुए थे इस प्रकार एक दूसरे से भिड़ उन योद्धाओं का बड़ा दुर्घर्ष और घमासान युद्ध होने लगा उस समय देवता ऋषि और चारण भी आकर उस उस देवासुर संग्राम संग्राम के समान घोर युद्ध को देखने लगे। राजन भूमि में लाखों पदार मर्यादा छोड़कर युद्ध कर रहे थे वहां पिता पुत्र की ओर नहीं देखता था और पुत्र पिता को नहीं गिनता था इसी प्रकार भाई भाई की भांजा मामा की मामा भांजे की ओर मित्र मित्र की परवाह नहीं करता था ऐसा जान पड़ता था मानो वे भूतों से आविष्ट होकर युद्ध कर रहे हैं इस प्रकार जब वह संग्राम मर्यादाहीन और अत्यंत भयानक हो गया तो भीष्म के सामने पड़ते ही पांडवों की सेना थर्रा उठी